मंत्र पाठ करेंगे ओ सहनाव सह नौ भुनक्तो सह वीर करवा भयी तेजस्विनावधीतमस्त एक सूत्र बोलिए क्लेश मूल क्लेश मूल कर्माशयो कर्माशय दृष्टादृष्ट दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय जन्म वेदनीय इस सूत्र में बताया है क्लेश मूल क्लेश है मूल जिनका जिसका मूल मतलब कारण क्लेश का मतलब पांच क्लेश जो हम पीछे पड़ चुके हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश ये पांच क्लेश ये पांच क्लेश मूल है जिसका मतलब ये पांच क्लेश कारण है जिसका वो कौन है कर्माशया कर्माशय कर्मों का समुदाय कर्मों का भंडार जो हम बहुत सारे कर्म करते रहते हैं उनका जो ढेर है भंडार भंडार वो है कर्माशय और वो कर्माशय जो क्लेशों से उत्पन्न हुआ है क्लेश जिसका कारण है अर्थात अविद्या से रागद्वेश से प्रेरित होकर जो हमने कर्म किए वो है क्लेश मूल कर्माशय इसी को दूसरी भाषा में सकाम कर्म भी कहते हैं क्योंकि ये सकाम कर्म भौतिक सुख भोगने के लिए किए जा रहे हैं भौतिक सुख भोगने के लिए ये क्लेशों से प्रेरित होके किए जा रहे हैं क्योंकि उनमें राग है भौतिक सुखों में राग है कहीं किसी व्यक्ति में द्वेष है किसी में राग है किसी वस्तु में द्वेष है किसी में राग है और इस सारे राग द्वेश का मूल कारण अविद्या है इस प्रकार से अविद्या राग द्वेष आदि से प्रेरित होकर जो कर्म हमने किए वे सब सकाम कर्म है उन्हीं सकाम कर्मों का जो मंडल है जो समुदाय है वह कर्म समुदाय दृष्ट जन्म और अदृष्ट जन्म में फल देने वाला होता है मतलब उन कर्मों का फल दृष्ट जन्म में और अदृष्ट जन्म में भोगा जाता है भोगना पड़ता है दृष्ट का अर्थ है दिखने वाला तो दृष्ट जन्म जो अभी दिख रहा है यही जीवन इसी जन्म में उसका फल मिल जाएगा कुछ कर्मों का जिन कर्मों का फल इस जन्म में नहीं मिला उनका अदृष्ट जन्मों में मिलेगा अदृष्ट जो अभी नहीं दिख रहा है इसके बाद आएगा दूसरा तीसरा चौथा पांचवां दसवां बीसवां पचासवां जो भविष्य में आने वाले जन्म है उनका नाम है अदृष्ट जन्म तो सार ये हुआ कि जो हम सकाम कर्म करते हैं उन कर्मों का फल कुछ कर्मों का इस जन्म में मिल जाएगा और बाकी कर्मों का अगले जन्मों में मिलता रहेगा जब जब जिसका अवसर आयगा नंबर आयगा फल देने देण्या ईश्वर फल देता रहेगा ये सूत्र का अर्थ ही स्पष्ट होगा चलिवा भाष्य पडता भाष्य होगे चला तो सूत्रार्थ होई गृद्धी हो गी अगे हो तेरे सूत्र पडेंगे बडिया सूत्र हे कस कर्मफल से संबंधित आहे तो सूत्र तेरह बोलिए है सती, सती मूले मूले तद विपाको तद विपाको जात्यायुर्भ होगा जात्यायुर्भोग सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भ होगा हो सती है होने पर मूले मूल में मूल में विद्यमान होने पर अर्थात जब हम ये कर्मों का फल भोगेंगे दृष्ट अदृष्ट जन्म में जब इन कर्मों का फल भोगेंगे तो उस समय फल भोगते समय मूल रूप में वो पांच क्लेश विद्यमान होने चाहिए पांच क्लेशों के विद्यमान होने पर तब हम इन सकाम कर्मों का फल भोग सकते हैं यदि पांच क्लेश विद्यमान नहीं है और नष्ट हो गए तो फिर इनका फल आगे नहीं मिलेगा फिर तो मोक्ष हो जाएगा पांच क्लेश नष्ट हो गए तो मोक्ष हो जाएगा पीछे अभी कहा था ते प्रति प्रसव है या सूक्ष्म पीछे दसवें सूत्र में था जब ये पांच क्लेश नष्ट हो जाएंगे फिर तो मोक्ष ही हो जाएगा फिर तो अगला जन्म होगा ही नहीं और यदि ये पांच क्लेश विद्यमान है तो अगला जन्म होगा और तब क्या फल मिलेगा तद विपाको उस कर्माशय का फल तद का मतलब जो सकाम कर्म है सकाम कर्माशय उसका विपाक यानी फल जाति आयु और भोग ये तीन फल मिलेंगे तो क्या हुआ कि जाति आयु भोग फल कब मिलेगा जब अविद्यादि क्लेश विद्यमान होंगे तब मिलेगा <coughs> यदि क्लेश नष्ट कर दिए और उसके पश्चात उन क्लेशों से उत्पन्न कर्माशय तो है पर वो अब फल नहीं देगा वो रुक जाएगा तब तक रुक जाएगा जब तक हम वोट से वापस नहीं लौट आएंगे तब तक वो रुका रहेगा फिर लौटने के बाद फल देगा ये बात इस सूत्र में कहना चाहते हैं तो इसका भाष्य अच्छा है लंबा चौड़ा है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा थोड़ा मेरे पीछे बोलिए सत्सु क्लेश सत्सु क्लेश कर्माशयो कर्माशय विपाकार विपाकार उन्न न उच्छिन्न क्लेश मूल क्लेश बहुत अच्छा। <laughs> अभी जो बात मैंने कही थी वही व्यास जी ने भाष्य में बताई सत्सु क्लेशेशु क्लेशों के विद्यमान होने पर ही कर्माशय हो। वो कर्माशय जो क्लेशों से उत्पन्न हुआ था सकाम कर्माशय विपाकार फल को उत्पन्न करता है उच्छिन्न क्लेश मूल जिस कर्माशय का क्लेश रूपी मूल उच्छिन्न हो गया कट गया नष्ट हो गया खत्म हो गया वो विपाकार नो हो फल को उत्पन्न नहीं करेगा वो रुक जाएगा ठीक है इस बात को समझाने के लिए आगे उदाहरण देते हैं व्यासजी महाराज यथा यथा तुषावनधा तुषावनद्लितंडुला शालितंडुला अदग्ध बीज भावा अदग्ध बीज भावा प्ररोह समर्था प्ररोह समर्था भवती भवंती जैसे यथा जैसे तुषानबद्धा तुषावनद्धा कहते हैं वो छिलका चावल के ऊपर छिलका होता है ठीक है तुष्क उसका नाम है अब अनगमाने उससे युक्त छिलके से युक्त जिस चावल पर छिलका अभी चढ़ा हुआ है ऐसे चावल शाली तंडुला शाली नामक चावल अदग्ध बीज भावा जो अग्नि में जला नहीं दिए गए दग्ध बीज जो जला दिए गए अदग्ध जो जलाये नहीं भूने नहीं ऐसे चावल के बीज जिनको अग्नि में भूना नहीं गया और उन पर छिलका भी चढ़ा हुआ विद्यमान है ऐसे चावल प्ररोह समर्था भवंती वो आगे अंकुर उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं उनको बोएंगे तो अंकुर फूटेगा उन चावलों से अगला न अपनीत तुषा न अपनीत तुषा दग बीज भावा वा बीज भावा, दग्दवीज भावा। तो दो पक्ष और बताए कि अपनीत तुषा न प्ररोह समर्था भवंती जिनके छिलके उतार दिए गए चावलों के अब वो आगे बोने पर भी अंकुर पैदा नहीं करेंगे एक बार अथवा दग्द बीज भावा हुआ अथवा जिन चावलों को भून दिया गया वो भी अंकुर पैदा नहीं करेंगे तो दोनों स्थितियों में चावल अंकुर पैदा नहीं करेंगे यदि उनके छिलके उतार दिए तो भी नहीं करेंगे यदि उनको अग्नि में भून दिया तो भी नहीं करेंगे तो दो शर्ते हैं भूनना भी नहीं और छिलका भी चढ़ा हो तो वो अंकुर उत्पन्न करेंगे चवल तथा, तथा। क्लेशावनद्धा क्लेश् नचन है क्लेशावनद्ध क्लेशावनद्ध कर्माशय कर्माशय विपा विपाक प्ररोही विपा प्ररोही उरेशो युक्त विलके से युक्त थावल यहा क्लशो से युक्त था हैल कर्माशय पर छिलका चढा हुआ था कर्माशय पे क्लोश चढे ह क्लशो का छिलका सवारा ॲसी स्थिती मे कर्माशय विपाक प्ररोही भवती वल को उत्पन्न करेगा चवलने व अंकुर कोदा यहा पर कर्माशय फल कोन्न करेगा दो पक्ष वहाँ निषेध किए थे दो ही यहां निषेध करेंगे आगे पढ़ते हैं न अपनीत क्लेशो न अपनीत क्लेशो न प्रसंख्यान प्रसंख्याो बीज भाव वो अपनीत क्लेश कर्माशय न नवती जिस कर्माशय से क्लेश रूपी छिलका हटा दिया गया वो फल को उत्पन्न नहीं करेगा जैसे चावल से छिलका हटा दिया गया तो अंकुर नहीं पैदा करेगा ये जो क्लेश है ये छिलका है छिलके के समान है तो जिन क्लेशों जिन कर्माशय का जिन कर्मों का क्लेश रूपी छिलका हटा दिया गया तो वो अब अगले जन्म को पैदा नहीं करेंगे फल को उत्पन्न नहीं करेंगे और न प्रसंख्यान दर्द क्लेश बीज भावों वाली अथवा जिन कर्माशय को तत्वज्ञान की अग्नि से भून दिया गया है वो भी कर्माशय अगले फल को जाति आयु भोग को उत्पन्न नहीं करेगा अब अब यहां दो बातें आई ना तो ये जो प्रसंख्यान दर्द क्लेश बीज भाव है ना इसका अर्थ तो ये लगाएंगे की जनमे सकमकर्म कर डाले बचपनसे पच्चीस सर्व तीस सर्व उमर तो सकामकर्म कि तबत ज्ञान नाही थाकेबा तीस सर्मे होश आया की मोक्ष न जाता चि निषकर्म करना सकमकर्म बंद करो अविद्या को हटाओ विद्या को उत्पन्न करो तत्वज्ञान उत्पन्न करो वैराग्य उत्पन्न करो फिर वैराग्य निष्कांकर्म करो अमज मे आम जो समज मे आबसे आया तबसे निष्कमकर्म श्रू किये और करते गए करते गए करते गए अब जो ये कर्म हो रहेनीत हैं, वेस क्लिश हटा द्या जो निष्कम कर्म है वैनीत क्लिश व निष्कॉकर्म जन को पॅदा नाही करेगे उका क्लोष काय ही नाही और जो तीस सर्व तक सक्रकर्म कि उसर क्लेश का छिलका समाधी लगा तत्वज्ञान सेका नाश कर दिया। तो अब अर्माशय सकाम कर्माशय है हमारे पास स्टॉक लेकिन वो जन्म पैदा नहीं करेगा तो जो निष्कम कर्म है वो भी जनम पॅदा नाही करेगा और जो सकम कर्म हैॉक मेस छिलका उतर गया, छिलका नष्ट करमाशय जनमोज जातिभोग कोपन्न नाही करेगा व्लॉक हो जायगा चुपचाप पडा येते बाजेगी ठीक आहे ना स्पष्ट है ना स्पष् सच विपाक सीक त्रिविधो, त्रिविधो त्रिविधो जाति जाति आयु इति, इति तो वो जो विपाक है कर्मों का जो फल है सकाम कर्मों का फल जो अविद्यादि क्लेशों से कर्म किए थे उन कर्मों का फल त्रिविधा तीन प्रकार का है एक है जाति दूसरा आयु और तीसरा भोग ये तीन फल हैं तो जो हम सकाम कर्म करेंगे उससे हमको ये तीन फल मिलेंगे जाति आयु भोग ऐसे कैसे क्या क्या मिलेंगे और आगे बढ़ते है तर इदम त्रदम विचार्य विचार्य किम एकम कर्म किम एक कर्म एक जन्म नन्मन कारण कारण अथ एकम कर्म, कर्म कर्म अनेकम जन्म अनेकम जन्म आक्षिपति आक्षिपति ये दो पक्ष हो गए तरह इदम विचार ये इस संबंध में ये विचार किया जाता है कि ये कर्म कैसे फल देंगे क्या व्यवस्था रहेगी उसमें पहला विचार ये है किम एकम कर्म एक जन्म न कारण क्या एक कर्म एक जन्म का कारण है अर्थात एक कर्म से एक जन्म मिलेगा एक पक्ष हमने सौ कर्म किए तो सौ जन्म एक कर्म से एक जन्म सौ कर्मों से सौ जन्म क्या यह बात ठीक है पहला पक्ष अथ अथवा दूसरा पक्ष एकम कर्म अनेकम जन्म आक्षिपति अथवा एक ही कर्म कई जन्मों को पैदा करेगा एक साथ कर्म एक ही और जन्म इकट्ठे दस गधे का भी घोड़े का भी बकरी का भी मनुष्य का भी एक साथ दस जन्म इकट्ठे ये दूसरा पक्ष पहले पक्ष में एक कर्म से एक ही जन्म मनुष्य का या गधे का या पशु का पक्षी का कोई भी एक कर्म से एक ही जन्म पहला पक्ष दूसरा कर्म एक और जन्म इकट्ठे दस आठ दस बारह इकट्ठे एक ही कर्म से दस जन्म इकट्ठे ये दूसरा पक्ष युगपथ है यार हाँ युगपथ भी हो सकता है अच्छा ये, ये भी हो सकता है किम एकम कर्म अनेकम जन्म निर्वतयती अच्छा इसो युवपथ मानलेत थोडी देर के लिए, आगे फिर सोचते हैं। मतलब एक साथ दस जन तीसरा पक्ष उस द्वितीय विचारणा बोलिये द्वितीय विचारणा द्वितीय विचारणा कम अनेकम कर्म कर्म अनेकम जनम निवर्तयती अथ अनेकम कर्म एकम जन्म निर्वर्त तयति। तयति। इति। अब दूसरी विचारणा में फिर दो पक्ष है उनमें पहला पक्ष है कि किम अनेकम कर्म अनेकम जन्म निर्वर्त क्या अनेक कर्म अनेक जन्मों को पैदा करते हैं तो यहां इसको मान लेते हैं युग पथ इसको युगपथ मान लेते हो उसमें बारी बारी से एक कर्म से पचास जनम ये दूसरा पक्ष होगा पहला पक्ष एक कर्म से एक जन्म दूसरा पक्ष एक कर्म से 20-30-50 जनम बारी बारी से तीसरा पक्ष अनेकम कर्म अनेकम जन्म निर्भर रहती सौ कर्म इकट्ठे बीस पचास जन्मों को एट ए टाइम पैदा कर देंगे सौ कर्म इकट्ठे बीस जन्मों को एट ए टाइम इकट्ठा युगपथ पैदा कर देंगे ये तीसरा पक्ष चौथा अथ अनेकम कर्म एकम जन्म निर्वर्त है अथवा अनेक कर्म सौ कर्म मिल करके एक जन्म को पैदा करेंगे एक मंडल सौ कर्मों का एक जन्म को पैदा करेगा यह चौथा पक्ष हुआ यह चार पक्ष रखे अब इसमें देखते हैं कौन सा क्या ठीक है न तावत न तावत एकम कर्म एकम कर्म एक जन्म न एक जन्म न तो चार पक्षों में जो पहला पक्ष था कि एक कर्म से एक जन्म उसका उत्तर देते तावत एकम कर्म एकस्त से जन्म एक कर्म एक जन्म का कारण नहीं हो सकता ऐसा उचित नहीं है कि एक कर्म से एक जन्म सौ कर्म किए तो बारी बारी से सौ कर्म ऐसा नहीं ठीक नहीं है कारण क्या है अस्मात कस्मात, कस्मात। अनादिकाल अनाधिक प्रचित प्रचितस असख्येय असंख्येय अवशिष्टकर्म अवशिष्ट साकलक्रम फलक्रम अनियमानाश्वासो अनाश्वासो लोकस लोकस प्रसक्त प्रसक्त कहते हैं ऐसा मानना क्यों अनुचित है कि एक कर्म से एक जन्म मान लिया जाए ऐसा मानना क्यों अनुचित है इसलिए अनुचित है कि अनादिकाल प्रचित अनादिकाल से जो हमने इकट्ठे किए हैं प्रचित माने संग्रहित जो संग्रह कर्मों को का अनादिकाल से चले आ रहे हैं अनादिकाल से संग्रहित किए हुए असंख्य ढेरों हजारों लाखों कर्म हमारे कितने जन्मों से इकट्ठे होते आ रहे हैं तो इतने सारे लाखो कर्म पडे ॲसे सारे कर्मों का अवशिष्ट कर्मनामा जो बचे हुए कर्म पीछे लाखों कर्म स्टॉक में पडे उनका नंबर कब आएगा, यदी एक कर्म एक जनम मिलेगा तो हम एकही जनमेने हजारो कर्म ओर कर डाले और फे अगला जनम एक कर्म से मिगा तो इतन बंडन जमा होता जायगा सारे का भो, फल भोगने का नंबरही नाही आय तो एक तो पिछले स्टॉक में जो कर्म पड़े उनके फल भोगने का नंबर नहीं आएगा और दूसरा सांप्रतिक सेच और जो वर्तमान में इस जीवन में हम हजारों कर्म कर रहे हैं रोज सारे जीवन में मिल मिलाके हजारों लाखों हो जाएंगे तो इनका नंबर कब आएगा फल भोगने वो भी नहीं आएगा तो इस प्रकार से सांप्रतिक फल क्रम अनियम उनके फल का क्रम ही नहीं आ पाएगा उनका फल भोगने का नंबर ही नहीं आ पायेगा इस कारण सोकस अनाश्वासो प्रसक्त हो कर्म फल में जनता का अविश्वास हो जायगा वो शंका हो जायगी पता नाही कब नंबर आयगा पता नाही मिलेगा नाही मिलेगाय बा गडबड है जचिनी बा कर्म सेक से जनम मिले ये बात ठीक नाही आहे क्यक व्यवस्था मे सारे कर्म का फल भोगने का अवसरही नाही पड पायगा जमाही होते जायगे और हमारे कर्म तो बेकारी जर फलही नाही मिळाला गडबड होगी स च अनिष्ट इतिनिष्ठ इति वष्ट नाही अभिष्ट नहीं, नहीं व उचित नहीं, जनता कर्म फल हो से विश्वासी उठ जाए, जाय तो ठीक नाही व्यवस्था उचित न एक कर्म चे एक जन मले ठीक नाही वर्तमान चे संगत संगत हा वर्तमान मे देखते की बहुत सारे कर्म करते हैं तब जा एक फल मिळत एक सर्व तो विद्यार्थी रोज पढाई करता है। तब जाग एक सर्व मेस रिजल्ट आता हा इस से। तो ये पहले पक्ष का उत्तर हो गया कि पहला पक्ष गलत है वीक नाही अब आगे चलते हैं न एकम कर्म नकम कर्म, कर्म अनेक अनेक जन्मन जन कारण कारण और दूसरी बात कि एक कर्म अनेक जन्म का कारण भी नहीं न हो सकता किंवा पहिले वलस्या रही दुसरे मे गडबड हो मतलब एक हीकरण से बीस जन्म भोगते रहे बारी बारी से तो उसमें भी एक समस्या आएगी इसलिए ये बात भी उचित नहीं है कस्मात कस्मात क्यों उत्तर देते हैं, अनेकेश अनेक कर्मसु कर्मसु एक, वाद। एक वाद। कर्म कर्म अनेक अनेक जन्म न जन्मन कर्ण इति अवशिष्टस्य, अवशिष्ट विपाक काल अभाव प्रसक्त अभाव प्रसक्त सनिष्टी अनिष्ट व्यवस्था माने अगर कि एक कर्म अनेक जनम का कारण बने एक कर्म से अनेक जन मिले अगर ॲसा मन लिया वो भी ठीक नहीं क्यों ठीक नहीं है आहे अनेकेश कर्मसो एकही कम ए कर्म अनेक जनमन कारण ढेरो लाखों कर्म तो पहले ही पड़े, और उनमें से एक कर्म से सेको कि बीस बीस जना मिल जाय तो वर नमस आयगी वही समस्या और बढ जायगी अवशिष्ट विकाक काल अभाव प्रसता बचे ह कर्मो का फल भोगने का समयी नाही आयगा अवसरही नाही आयगा सच आप वो भी अनिष्ट है, वो भी ठीक नहीं, वो भी नहीं। हो है नाही वी ठीक नाही खड्डित होगे दोनों फील्ड बेकार गलत आहे अगे बढ अनेकम कर्म अनेक जनमन कारण तीसरे पक्ष का भी खंडन दिया कि अनेकम कर्म अनेकस्य, जन्मन कारण अपि न अनेक कर्म अनेक जनमो का कारण भी नहीं हो सकते अभि आहे युगपथ एट ए टाइम मतलब बीस कर्मो से बीस जनम इकटे अथवा सौ कर्मो से बीस जनम एक साथ एकही आत्मा बीस शरीर मे एकथ होगे कर्मपथ ॲसा वी उचित नाही क्यू न कस्मात कस्मा तद अनेकम जनम तन युगपथ युगपथ न संभवती न संभवती क्यकी आत्माशी आहे एक एक सी शरीर मेह सकता बीस शरीर मेही नाही सकता युवक संभव संभव एक साथ जन तीसरा तीसरा वाला युवका संभव नाही आहे ठीक आहे जी क्रमेण वाच्यम क्रमेण वाच्यम क्रम चे कना च टाईम न सकते एक आत्मा बीस शरीर म एक साथ रह नहीं सकता व एक देशी तो अगर कहोगी की अनेक कर्मो चे अनेक जन मींगे तो बारी बारी से कहो। अगर कहनाही हो तो बारी बारी से कहो। और यदि बारी बारीगे बारी तो तथाच तथाच पूर्व दोषानुषंग पूर्व दोषानुष्पे बारी बारीगे फेर पहिले वाला दोष तो फेर आयगाही आयगा व सारे कर्मो का फल भोगने का नंबर नाही आयगा इल सारे तीनो पक्ष खराब तीनो पक्ष फॅलते तीनो फेल बस एक चौथा बच तो परिशेष न्यायचे चार पक्ष थे थेस्मे तीन फेल हो गे तो चौथा आपण सिद्ध हो गया उस होते देखते तस्मा जन्म प्रायणातरे कृत पुण्य अपुण्य कर्माशय प्रचयो प्रधान उपसर्जन उपसर्जन भावन अवस्थि अभिव्यक्त अभिव्यक्त एकघट्टक मिलिवा मसाध्य समूर्चिंच एक जन्म करोती। करोती। जन्म करोती करो तस्माद एकमेव जन्म करोती इसलिए अनेक कर्मों का बंडल इकट्ठा ढेर मिलकर के चौथा पक्ष था ना अनेक कर्म मिलकर एक जन्म को पैदा करें तो यही पक्ष ठीक है कि अनेक कर्म मिलकर के एक ही जन्म को उत्पन्न करेंगे यही चौथा पक्ष ठीक है और वो कैसे करेंगे उसकी व्याख्या इस पंक्ति में है अब पंक्ति के शब्द देखिए तस्माद इसलिए जन्म प्रायण अंतरे जन्म प्रायण का मतलब मृत्यु जन्म और मृत्यु के बीच में अंतरे बीच में जन्म से लेके मरने के बीच के काल में कृत जो किया गया पुण्य अपुण्य कर्माशय प्रचय पुण्य और पाप कर्मों का जो संग्रह है कर्मों के ढेर का जो संग्रह हमने इकट्ठा किया सारे जीवन में मन पूरे जीवन में हमने 20,000 कर्म कर डाले पूर जीवन मेणि मरण प्रायण मृत्यू जन्म से लेकर मृत्यू ले के, के बीच में, अंतरे बीच में, इस सारे काल में, पीरियड में जो हमने पुण्य और पाप कर्माशय का संग्रह किया प्रचर विचित्र वडा विचित्र है हर रोज हम एक जैसे काम न करते <laughs> कभी कॅसा करता कभी कॅसा करते हैं। कभी शांती से रहते हैं, कभी गुस्सा करते हैं। कभी झगडा करते कमी प्रेम हा कमी न्याय से <स्छं> चलते हैं, कभी अन्याय होता कभ सच बोलते हैं, कभी झू बोलते कभ ईमांदारी कभ हेराफेरी करते सब त पाप पुण्य चलते सकार के जो पाप पुण्य कामाशय है जो हम्म संगृहित है पूर जीवन भर मे वडा विचित्र है एक दिन मे सुबहित रा हमारा स्तर एक जैसा नहीं रहता सुबह कैसा होता है 10 बजे कैसा होता है बारह बजे कैसा होता है शाम को चार बजे और बदलता है फिर शाम के छह सात बजे और बदल जाता है रात को सोते तक पता नहीं और क्या क्या हो जाता है दिन भर में भी हम बहुत सारा स्तर बदलते रहते हैं और अच्छे बुरे ऊंचे नीचे कर्म करते रहते हैं इस प्रकार से वो सारा विचित्र कर्माशय अलग अलग प्रकार के कर्मों का भंडार वो क्या करता है प्रधान उपसर्जन भावेन अवस्थिता प्रधान का अर्थ है मुख्य उपसर्जन का अर्थ है गौण मुख्य और गौण भाव से वो उपस्थित हो गया मतलब उसमें से कुछ कर्म मुख्य हो गए कुछ कर्म गौण हो गए मुख्य कर्म वो है जो आपस में मिलते जुलते हैं जिनका तालमेल है और गौण वो है जिनका आपस में तालमेल नहीं है उससे मैच नहीं करते तो जो मैच नहीं करते वो गौण हो गए जो आपस में मैच करते हैं वो मुख्य हो गए ये आदमी चिस पचास सर्व तक रोज हवन किया मॅचिंग कर्म रोज के। एक जैसे कर्म रोज के मॅच करते हैं। और फिर उने पचास सर्व मे हवन तो रोज किया ये तो मैच कर अब कभी कभी झू भी बोल दिया दिन मे उत्तीने जो रोज हवन करता था। रोज ध्यान करता था। पर दिन मे कभी कभी झूठ बोल दिया, कभी कसं कोहका द्या खिल्ली उडादी मजाक उडा द्या अब वो इस मॅच नाही करता वो अलग टाइप का कर्म तो इस प्रकार से जो मैच नहीं करते वो उपसर्जन हो गए गौण हो गए जो आपस में मैच करते हैं मिलते जुलते हैं वो मुख्य हो गए उसका नाम है प्रधान तो इस रूप में अवस्थित ये विद्यमान कर्माशय प्रायण अभिव्यक्त हो मृत्यु से यह प्रकट होता है ये हमारा कर्माशय मृत्यु होती है ना तब ये प्रकट होता है कि हमने जीवन भर में कैसे कर्म किए इसके दो अर्थ समझने चाहिए अभी व्यक्ता, एक तो ऐसा बताते हैं कि जो स्वाभाविक मृत्यु मरते हैं लोग वृद्धावस्था में बूढ़े होकर तो उनको मरने से पहले पूरे जीवन के कर्मों की पिक्चर घूमती है उनको सारा बचपन से लेकर अब तक का पूरे जीवन का याद आता है कि मैंने बचपन में कैसे कैसे कर्म किए जवानी में कैसे किए प्रौढ़वस्था में कैसे किए और अब बुढ़ापे में कैसे किए एक पूरी रील घूम जाती है ऐसा कई लोग बताते हैं होती होगी अभि आमने मर के देखा नाही हम्म पता नाही अभिम बुढे नाही होय हमारा <laughs> आयाम आया होता शायद हम्बी समजले ते हा ॲस होता है। तो अभि हमारा समिती हम्म प्रत्यक्ष तर है नहीं। सुनी सुनात आहे तो कुछ लोक कहते हैं, मरने के समय, मरने से पहले उसको पूरे जीवन की रील दिखती आहे कर्म हो्या जिने अच्छे काम कि होते बहुत शांती मरता है। कोई चिंता नाही टेन्शन नाही आहे बहुत मजे से मरेंगे भगवान के सामने सर ऊंचा करके जाएंगे हमने अच्छे काम किए कोई टेंशन नहीं अगला जन्म कैसा मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा हमने बड़े अच्छा काम किए मस्ती से शांति से मरेगा तो मृत्यु से उसका कर्मों का पता चलता है अभिव्यक्त होता है उसका पूरा कर्माशय की जीवन भर इसने किस तरह के कर्म किए और जो मरने के समय रोता है कहता है हे भगवान सारा जीवन खो दिया कुछ कमाया नहीं अब उसको रोना आता है तो दूसरे लोग भी दुसरे लोक अच्छा तू मरते समय तो राम का नाम बोल मरते समय तो शिवजी बोल कोई तो ओम नाम बोल कोई तो भगवान का नाम बोल उस जबरदस्ती बोलवाम बोल ताकि कुछ तो पुण्य कमा के मर ऐसे बुरे काम करत कर कर कर मरते समय व कर्माशय व्यक्त होता खुदही पता चलता एक अर्थ हे होता दूसरा अर्थ जबी मृत्यू होती अबसकी शव यात्रा चलती है तो शव यात्रा मे जो लोग शामिल होते वीछे पीछे, पीछे बात करते हैं। अगर उपे अच्छे काम कि उस कहते ओ हो बहुत बुरा होतना अच्छा आदमी चला भगवान कोवि अगोरत आहे व अच्छे लोक जलदी बुला आहे आपल्या पास ॲस ॲस बोलते लोक जैसे मान्यता ॲस बोलते भगवान कोण बुला नाही आपले बर्तन थोडी मंजवाय की उके बाज नोकर छुट्टी फेल तर बुला मेरा बर्तन साफ कर देगा ऐसा नहीं तो है तो ऐसे लोग बोलते रहते हैं परंतु जो लोग ऐसा बोलते हैं मरने पर कि ओहो बेचारा बहुत अच्छा आदमी था बहुत सेवा कर गया देश की बड़े अच्छे काम किए पुण्य किया गरीबों की सहायता की ओहो देश का बड़ा नुकसान हुआ ऐसा आदमी चला गया तो इससे पता चल रहा है उसके कर्म कैसे थे मरने पर उसके कर्मों का अभिव्यक्ति होती है जनता खुद बोलती है कि ये कैसा आदमी था और कोई दुष्ट मरे तो दुनिया कहती है अच्छा हुआ जान छूटी बीछा छूटा परेशान कर रखा था लोग को है कई दिन से पांच साल से तंग कर रखा था अच्छा है जान छूटी तो उसके मरने से पता चलता है उसके कर्म कैसे थे तो लोग अगर कहते हैं कि अच्छा हुआ जान छूटी तो मतलब उसके कर्म अच्छे नहीं थे तभी तो लोग कह जान छूटी और अगर लोग अफसोस मना रहे हैं कि ओ हो बड़ा अच्छा आदमी चला गया है अभी इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था और जीता तो और देश की सेवा करता अगर लोग ऐसा कह रहे हैं तो मतलब उसके कर्म अच्छे थे इस तरह से मृत्यु के समय उसका कर्माशय व्यक्त होता है मतलब मुख्य रूप से उसने जीवन भर में कैसे कर्म की तब वो जो कर्माशय है एक प्रगटके एक बंडल बना करके गठर बना करके अब बताया ना बहुत सारे कर्म मिल करके एक जन्मदिन तो बंडल के रूप में इकट्ठा होकर के मिलित्वा मिलकर के मरणम प्रसाध्य इस मृत्यु को उत्पन्न करके मतलब उस व्यक्ति को मरने पर मृत्यु हो गई कम्प्लीट हो गई तब उसके पश्चात समूर्चिता वो कर्माशय क्रियाशील होकर एक्टिव होकर के फल देने को उद्यत होकर के एकमेव जन्म कर वो फिर अगला एक जन्म को उत्पन्न करेगा तो चौथा पक्ष ठीक हुआ कि अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को पैदा करेंगे फिर जैसे कर्म होगे वैसा जनम अच्छे कर्म किये तो मनुष्य का जनम बरे कि तो पशु पक्षी का और ज्यादा बुरे कि तो, तो फिर वृक्ष आदि का तर, तर, तर, हो बहुत ज्यादाही खराब कि तो फिर वट वृक्ष बरगद का पेड खडे दो सो सर्व तक तीन सो सर्व तक पाच सो तक तुम्हाला दंड पूरा नाही होगा क्यूकी तुम्ही बहुत पाप की तो तुमको ॲसा दंड दगे पाच सो सर्व तक खड्या ना चल फिर सकते ना होश आएगा, ना कुछ खा पी सकते ऐसा मोटा मोठा मिट्टी तो खालेगा व भूमीकडे औरेगा पर चलना फरना पढना सीखना जो उन्नती कार्य बंद इस तर दंड मिळेगा स्वामी जी देवता या सचेतन चेतन आत्मा जे गधे पशु पक्षी मनुष्य मे आत्मा है वृक्ष ॲसे सिद्ध करेगे देखि जिस शरीर में आत्मा होती है उस शरीर से उसी नस्ल का दूसरा शरीर पैदा होता है जैसे मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है गाय से गाय पैदा होती है घोड़े से घोड़ा गधे से गधा बकरी से बकरी तो हम उनमें आत्मा मानते अपने जैसी नस्ल वाले शरीर को पैदा करना इससे सिद्ध होता है उसमें आत्मा है तो वृक्षों में भी यह व्यवस्था है गेहूं से गेहूं होता है चने से चना होता है ज्वार से ज्वार बाजरी से बाजरी तो अपने जैसी नस्ल पैदा करते हैं इससे सिद्ध होता है उसमें आत्मा है फिर हम जीवित हैं जीवित है ना सांस लेते हैं खाते पीते हैं जब खाना नहीं मिलता और चोट लगती है तो मर भी जाते हैं तो जिसमें जीवन है लाइफ है प्राण है उसमें आत्मा है वो एक जीवित प्राणी माना जाता है मनुष्य पशु पक्षी गाय घोड़ा ऐसे ही वृक्षों भी जीवन है वो भी जीते हैं भूमि से खुराक लेते हैं पानी लेते हैं हवा लेते हैं सूरज की गर्मी भी चाहिए तब उनका विकास अच्छा होता है और ये हवा पानी खुराक नहीं मिले तो पौधे मर जाते हैं दस प्लेट लगाए दो तीन मर गए सात बचे तो वो मरते हैं तो इसका मतलब उसमें आत्मा थी ना तो जैसे मनुष्य पशु पक्षी आदि मरते हैं वृक्ष भी मरते हैं मनुष्य पशु पक्षी जीवित रहते हैं वृक्ष भी जीवित रहते हैं मनुष्य खाते पीते हैं भोजन वृक्ष भी खाते पीते हरेक का अपना अपना भोजन है इसलिए उनमें आत्मा माननी चाहिए अच्छा अगरे दस पौधे मार गेका पाप नाही अगर देखभाल नाही तो, तो मारे नाही जुज के कुचलको भूखा मार द्या पनी नहीं द्या खक नाही दि खाद नगाई ॲसा हम्म अगर जन बुज के दंड मिळेगा और हम्म सेवा बराबर की और हम नहीं नाही पाय की तीन पौधे क्यो मार गे हमको वनस्पति विज्ञान की पूरी जानकारी नहीं है इसलिए हम तीन को नहीं बचा पाय साथ तो बच गए गेमे हमे जन बुज के नहीं मारा तो इसलिए उसमें हमको अधिक पाप नहीं लगेगा और जो दो तीन मर गेस जगा साथ का जीवन बचा द्या साथ कोला बडा किया पोस केस का पुण्यभी तर मी गाठ का पुण्य मिळेगा दो तीन का पाप लगेगा पाप कम होगा पुण्य ज्यादा होगा वृक्ष और आज तो बहुत जरूरी है वृक्ष लगान प्रदूषण भयंकर ऑक्सिजन च्यावरण संन के लिए, शुद्धी केली वर्षा केली भूमी कटाव को रोकणे केली वृक्षो की बहुत जरूरत है वृक्ष लगान चो चार मर जाये कोविता नाही आहे आठ दस जिंदा राहत पुण्य मिलेगा लगानं एक प्रश्न जी बोलिये कन्घाजी पूर की ईश्वर फल क्यों देता और संदर्भ मे मुझे और एक प्रश्न है जी भी कर्म करता है तो क्या उसको भी फल मिळता होगा ठीक पहला, पहला प्रश्न आहे कि की ईश्वर फल क्यों देता हैन अब सुनो उत्तर ईश्वर फल क्यों देता है? इसलिए देता है कि हम फल भोगना चते हमे आवश्यकता फल की इली व देता समजले आय आय ना समज हमको फल की इच्छा हैल ईश्वर देता है ठीक अब आप कहेंगे कि हमको बुरा फल भोगने की तो इच्छा नहीं है फिर बुरा क्यों देता है यह प्रश्न उठेगा ना अच्छे कर्म का फल अच्छा ये तो भोगने की इच्छा है पर बुरे का बुरा भोगने की इच्छा नहीं है फिर वो बुरा क्यों देता है इसलिए कि वो न्यायकारी है फल देने के साथ साथ वो न्यायकारी भी है वो कहता है अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल दूंगा बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल दूंगा इसलिए पहले से सावधान कर रहा हूं अच्छे कर्म करना बुरे कर्म मत करना पहले उसने सुझाव दे रखा है सावधान कर रखा है अब हम नहीं मानेंगे तो फिर दंडा भी लगाएगा दंड भी देगा ईश्वर का नियम है बोलिए दंड के बिना दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है कोई सुधरता नहीं है गड़बड़ करेंगे तो दंड मिलेगा दंड के बिना कोई सुधरता नहीं इसलिए ईश्वर दंड देता है, तुम अच्छे काम करोगे तिनाम मिलेगा बुरे काम करोगे तो दंड मिळेगा अगर दंड नहीं दूंगा तर तुम बिगडते जाओगे, सारे बुरे बुरे काम करोगे लोगों का जीना मुकिल होतो अच्छी तर जी सके शांती से जी सके आप कर्मो का फल भोग सके इलि ईश्वर दंड की व्यवस्था रखता है तो हमको जैसे अच्छा फल च अच्छे कर्म का है? तो भगवान का ठीक है, अच्छे कर्म का अच्छा फल लेओ, लोक फिर बुरे करोगे तो दंड भी भोगना पडेगा दोनों सास में मिलेगा, और अगर बुरे का बुरा नाही चांतो फेर अच्छे का अच्छा नाही दूंगा अलो स्वीकार स्वीकार नाही आहे बुरा दंड तो भोगना नाही चांतन अच्छे कर्म का अच्छा फल भोगना चते तो फल मे हमारी मर्जी नाही चलती वश्वर का नम चलता ईश्वर का अनुशासन चलेगा तो जीवात्मा कर्म करणे मे स्वतंत्र ह फल भोगने परतं है तो फल मेस नजरी नाही चलेग अच्छा तो अच्छा ल जाऊ बुरा तो बुरा भोगना पडेग यात पहिले सावधान राहो बुरा करो ना फिर दंडी देशन का उत्तर हुश्वर फल क्यो देता है। दूसरा प्रश्न आपण की ईश्वर कर्म करता है। तो क्या उसको भी फल चो फल मिळता होगा इसका उत्तर है की ईश्वर कोल नाही मिळता कर्म करता है खूब कर्म करता है चौबीस घंटे करता है तीन सौ दिन करता है एक भी छुट्टी नहीं मनाता एक मिनट भी छुट्टी नहीं मनाता हम तो फिर भी रात को सो जाते आराम कर लेते हैं वो तो रुकता ही नहीं काम चालू ही रहता चौबीस घंटे काम तो हम भी तीन दिन करते हैं पर हम चौबीस घंटा नहीं करते थक जाते फिर रात को सो जाते पर वो सारा दिन रात काम करता है चौबीस घंटे काम करता है तीन दिन काम करता है फरको फल मिलता, मिळता नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? उसको फल की इच्छाही नाही आवश्यकता नाही वेळे पास पहिले आनंद है, फल क्याय आनंद ही तो चौर आनंद मेरे पास पहिले तो मुंबई च फल नाही देता और उसको फल देण्या कौन, कौन देगा सबसे ऊपर सबसे बडा राजा तो वी एक तो उसको फल देण्या दूसरा उसको फल की आवश्यकता नाही वेल आनंदी तृप्त उसको फल नहीं मिलता फिर भी एक व्यक्ति पूछता है जमको फल मिळता सिस्टम बराबर सब पर लागू होणार जो कर्म करेगा उसको फल मिळणार अगर कथन मालो ईश्वर कोल मिळता ॲस मन लो व कथन मास्तव मेसो आवश्यकता नाही कथन मात्र, मात्र यदि होी तो न्याय दर्शन के वात्न भाषा में यह चर्चा आई है वहां इसका उत्तर लिखा है कि क्या ईश्वर कर्म करता है क्या उसको फल मिलता है और मिलता है तो क्या फल मिलता है तो उत्तर दिया वैसे तो कोई फल नहीं मिलता पर यदि आप चाहते हैं कि उसको भी फल मिले तो उसको यही फल होता है कि जो वो क्रिया करना चाहता है वो कंप्लीट कर लेता है उसकी क्रिया संपन्न हो जाती है बस यही उसका फल है। वो चाहता है चष्टी बनाव और सृष्टी बन जाती है कोई उसको रोक नाही सकता किती ताकद नाही तुम्ही सूर्य नाही बनने दूंगा <laughs> किती शक्ती नाही है तो वो जो चहाता व कम्प्लीट करले फल बस उसो आपले लिच नाही च रूप ने स्वीकार ठीक होलिये आगे चलंगे तचन ते न कर्मणा लुष्कम अनुष्क भवती भवती पिछली पंक्ति में ये कहा था कि वो जो अनेक कर्मों का बंडल है वो मिलकर के एक गट्ठर के रूप में मिलकर के एक जन्म को पैदा करता है तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि बीस कर्मों से हमको एक जन्म मिला उदाहरण के लिए बीस हजार कर्मों से एक जन्म मिला अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा तो कहते हैं तत्व जन्म वो जो 20,000 कर्मों का फल जन्म के रूप में मिला तेनाव कर्मण लब्धायुष्कम भवती हो बीस 20,000 कर्मों से उसको आयु भी मिलती है अब मनुशे का जन्म मिला, मिल गया मनुशे का। और मनुष्य जीवन मान लिया अस्सी वर्ष तो अस्सी वर्ष जो आयु मिली आयुर्ति जीवन काला आयुर्वेद में यही परिभाषा है जन्म सिरे के मृत्यु के बीच का जो समय है उसका नाम है आयु कितने समय तक वो जीवित रहा ये है उसकी तो आयुष्य जो का जो समय मिला साल समिती सत्तर सर्व असला यो उन्ही बीस दो फ़ल हो गए, एक तो मिला शरीर दूसरा जीने काय आयुषे उशी कर्म सीसरा एक और भी है। तीन फल बघे आगे देखते हैं। तस्मिन आयुषी तस्मिन आयुषी तेन कर्मणा कर्मणा भोग संपे समय अब तस्मिन आयुषी उस अस्सी वर्ष की आयु में ये अस्सी वर्ष की आयु हम एक मोटी कल्पना कर रहे हैं रफ कैलकुलेशन इस तरह से समझ लें कि जन्म के समय ईश्वर ने शरीर में इतनी शक्ति भर दी कि वो अस्सी साल तक चल जाएगा ये है आयु आयु कोई दिनों में निश्चित नहीं है कोई वर्षों में निश्चित नहीं है कोई श्वासों में निश्चित नहीं है कोई प्राणों पर निश्चित नहीं है वो ऐसी कोई निश्चित नहीं है कि इतने साल से पहले मर ही नहीं सकता ऐसा नहीं लोगों को बहुत भ्रांति है वो इसी सूत्र को लेकर जाति होगा बस देखो योगदर्शन में लिखा है जाति मिलता है कर्मों का फल है उसकी आयु निश्चित है ऐसी निश्चित अपने आप थोप देते निश्चित कहीं नहीं लिखी इसमें तो यह बताया कि पिछले बीस कर्मों से आपको आयु मिली पर वो आयु का मतलब ये समझना है कि शरीर में ईश्वर ने इतनी शक्ति भर दी कि वो लगभग 80 वर्ष तक जी पाएगा 80 वर्ष तक वो शक्ति चलती रहेगी 80 साल के बाद वो खत्म हो जाएगी तब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो ये जो अस्सी वर्ष तक जीने की क्षमता है जो वो शक्ति भरी वो है आयु अब उदाहरण के लिए हम एक घड़ी लाए खरीद के हमने पूछा जी घड़ी कितने की बोले 5000 की अच्छा इतनी की छान मह अच्छा कोई गारंटी भी है इसकी हा गारंटी है कितनी गारंटी दस वर्ष की दस सर्व तक घडी चलेगी ठीक ठाक कंडिशन अप्लाय कंडिशन आपोडा मारोगे तो कोण गारंटी नाही आहे एक सेकंड की हा अथोडा नाही मारना इसो सडक पे रख देना ट्रक के नीच तोड मत देना रेल की पटरी पे नाही रखना संभाल के रखो धूप से बचाओ पानी से बचाओ चोट से बचाओ और अच्छी तरह इस्तेमाल करो सुरक्षित दस साल चलेगी दूसरी घड़ी खरीदी हाँ जी ये घड़ी कितने की ये बारह सौ रूपये की इसकी गारंटी है बोले है कितनी गारंटी है, दो साल की इसकी दो साल की उसकी दस साल की इतना फर्क क्यों एक घड़ी की दो साल की गारंटी एक घड़ी की दस साल की गारंटी कंडीशन तो दोनों पर अप्लाई होती है हथौड़ा हमारा होगी तो कोई भी टूट जाएगी लेकिन एक घड़ी दो साल चलेगी एक घड़ी दस साल चलेगी कारण क्या उनके पुर्जों में शक्ति कम अधिक है जिस घड़ी के पुर्जे कमजोर हैं उसकी गारंटी दो वर्ष की जिसके पुर्जे मजबूत हैं उसकी दस साल की तो पता चला कि पुर्जों में जितनी मजबूती है जितनी शक्ति है उस हिसाब से उसकी गारंटी वो है उसकी आयु तो जो दो साल चलेगी उसकी आयु दो साल जिसकी दो साल की गारंटी वो दो साल चलेगी उसकी आयु दो वर्ष जिसकी दस साल की गारंटी उसकी आयु दस वर्ष पर ऐसा नहीं है कि दो साल पूरा होते ही घड़ी में विस्फोट हो जाएगा <laughs> ऐसा भी नहीं ब्लास्ट हो जाएगा और टूट जाएगी ऐसा नहीं अगर आप उसको अच्छी तरह से चलाएंगे ढंग से मेनटेन करेंगे तो दो साल की ढाई साल भी चलेगी तीन साल भी चलेगी उसकी आयु को बढ़ाना हमारे हाथ में अच्छी तरह मेंटेन करो वेल well यूज करो दो का तीन साल भी चलेगी और रफ यूज करोगे दो का डेढ़ साल भी चलेगी एक साल भी चलेगी वो तो आयु घटाना बढ़ाना हमारे हाथ में किस तरह से हम उसका उपयोग करते हैं कितनी सावधानी से प्रयोग करते हैं इस बात पर आधारित है उसकी आयु कितनी है तो दो साल जो गारंटी है वो एक सामान्य गारंटी है सामान्य आयु कि जितनी पुरुजों की मजबूती है इसमें और एक सामान्य ढंग से यदि इसका उपयोग किया जाए तो ये दो साल तक ठीक चलेगी पर यदि इसको अच्छी तरह सुरक्षित ढंग से प्रयोग करेंगे तो इसकी आयु बढ़ भी सकती है तो बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है तो शरीर भी ऐसा ही है अब एक आप मोबाइल फोन खरीद लाए उसमें एक बैटरी है और वो रिचार्जेबल है अगर हम उसको एक सामान्य प्रयोग से चलाते हैं मोबाइल को तो उसकी बैटरी एक साल चलती है ठीक है एक नॉर्मल यूज करते हैं मतलब आप दो घंटा यूज करते हैं हर रोज तो इस इतने प्रयोग करने से उसकी बैटरी एक साल तक ठीक चलती है अगर उसकी बैटरी को कोई चार घंटे रोज चलाए तो वो छह महीने में खत्म हो जाएगी अधिक प्रयोग किया ना तो चार्ज तो हम करते रहेंगे पर बार बार खर्च करेंगे जल्दी जल्दी चार्ज करेंगे जल्दी जल्दी खर्च करेंगे तो आयु घटेगी उसकी और अगर कोई व्यक्ति रोज एक घंटा ही खर्च करे बैटरी यूज करे तो उसकी बैटरी एक साल से अधिक भी चलेगी डेढ़ साल भी चलेगी तो एक वर्ष की जो बैटरी की गारंटी दी गई है वो सामान्य परिस्थितियों में बाकी प्रयोग से उसकी आयु घटाई बढ़ाई जा सकती है तो ईश्वर ने जो हमें 80 साल की जो जीने की गारंटी दी है वो इतनी एनर्जी शक्ति भर दी है शरीर में कि सामान्य परिस्थितियों में ये अस्सी साल तक चल जाएगा शरीर जैसे घड़ी दस साल चलेगी वो सामान्य गारंटी कंडीशन सप्लाई आप यहां जहर पीलोगे तो कोई गारंटी नहीं आप ट्रेन के आगे खड़े हो जाओगे तो कोई गारंटी नहीं ट्रक आ रहा है सड़क पर उसके आगे खड़े हो जाओ तो कोई गारंटी नहीं खामखा नदी में कूद के मरोगे तो कोई गारंटी नहीं दुर्घटनाओं से बचते रहिए दिनचर्या ठीक ठाक रखिये खाना पीना नॉर्मल रखिये तो अस्सी साल तक ये शरीर चलेगा तो खाते रहेंगे इसमें नई बैटरी से चार्जिंग होती रहेगी नया भोजन खाएंगे नई शक्ति बनती रहेगी तो ये आयु हमारी अस्सी साल तक चलेगी अब जैसे हमने घड़ी की आयु 10 साल से 12 साल बढ़ा ली अच्छी तरह सुरक्षित प्रयोग किया तो आयु बढ़ गई मोबाइल बैटरी अच्छे ढंग से प्रयोग की तो उसकी एक वर्ष की बजाय डेढ़ वर्ष चली बैटरी आयु बढ़ा ली इसी तरह से इस शरीर की आयु भी बढ़ाई जा सकती है रात को जल्दी सोना सुबह जल्दी उठना यह साधु व्यक्त में सब लिखा है आयुर्वेद ने लिखा है जलदी सो जलदी उठो व्यायाम करो खानपान में संयम रखो शाकाहारी भोजन खाओ शुद्ध सात्विक भोजन खाओ और ब्रह्मचर्य का पलन करो मन पर संयम रखो अच्छे काम करो यज्ञ करो ध्यान करो समाज की सेवा करो करोपकार करो मन का चिंतन शुद्ध रखो वाणी अच्छी बोलो व्यवहार अच्छा रखो लढाई झगडा मत करो आपली आयु बढ जाईग बीस सर्व और बढ जाई तो सौ सर्व खिच लगे जैसे घडी की आयु दो सर्व बढाली शरीर की आयु बीस साल बढ़ा लेंगे सौ वर्ष तक जियेगे तो जो 80 साल आयु मिली थी वो पिछले जन्म के बीस हजार कर्मों से थी और इस जन्म के जो नए कर्म करेंगे उससे 20 वर्ष आयु और बढ़ जाएगी और 80 और 20 सौ साल जी लेंगे जैसे पिछले सूत्र में कहा था दृष्ट जन्म वेदनिया कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में मिलेगा तो ये व्यायाम करना ब्रह्मचर्य का पालन करना संयम से जीना इससे हमारे इन कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाएगा और 20 साल आयु बढ़ जाएगी और इसके विपरीत हम आयु घटा भी सकते हैं जैसे बैटरी को रफ यूज करेंगे तो जल्दी नष्ट हो जाएगी तो शरीर का हम रफ यूज करेंगे तो जल्दी नष्ट हो जाएगा शराब पीना अंडे खाना मांस खाना व्यभिचार करना रात को देर तक जागना सुबह देर तक सोते रहना और गुटका मसाला खाना बीड़ी सिगरेट पीना और प्रदूषण वाले इलाकों में रहना कुछ व्यायाम नहीं करना आलसी बन के पड़े रहना तो आयु घट जाएगी जल्दी रोगी हो जाएंगे जल्दी मर जाएगा तो अस्सी का साठ में शांति पाठ हो जाएगा बीस <laughs> साल पहले ही खत्म हो जाएगा शांति पाठ यह ना और क्या कार्यक्रम के अंत में शांति पाठ करते तो शरीर का अंत हो गया तो शांति पाठ हो गया इस तरह से आयु को बढ़ाया जा सकता है आयु को घटाया भी जा सकता है और जैसे घड़ी पर हथोड़ा मारो तो तुरंत नष्ट हो सकती है ऐसे ही शरीर को ट्रक के आगे कर खा करतो तुरंत नष्ट होते हाते बढान घटान आयुको फ्लेक्सिबल है बहुत पर अस्षमता ईश्वरने भर दि जन्म केस हजार कर्म काय उन्हि कर्मो से आयु मली पंक्ती मे बा प्रश्न हा बोलिये जो पिछले वक्ती मी अभिव्यक्त आहे तो हमने दो एक आत्मा को अभिव्यक्त होता है दुसरी आत्मा अर्थ औरंगाबाद होता ॲसा मतलब ईश्वर्यक्त होता पता नाही भविष्य जबत मरेगा नाही तबत नाही मरण जे मरने वाला आहे दो घटे चार घंटे पहिले उसका कर्माशय व्यक्त होता है अंतिम कर्म जो करेगा वो जो हाँ बस वो उस समय हो। मरने की हालत है उसकी बोलना बंद हो गया आंख से दिखना बंद हो गया कान से सुनना बंद हो गया तो अभी मरने के लक्षण है आयुर्वेद में सब अरिष्ट लक्षण लिखे मरने के लक्षण अब सुनता भी नहीं बोलता भी नहीं दिखता भी नहीं बस चुपचाप पड़ा है सब है तो थोड़े दो घंटे चार घंटे एक दिन में दो दिन में मर जाएगा उसके वो लक्षण होते है तो ये जो प्रायण अभिव्यक्त है ये वही दो अर्थ लेना उचित है ईश्वर कर्माश पता ही है। वो तो हर सम ए होती कर्मो हो पूरा रेकॉर्ड है पूरी बॅलन्स शीट तयार है परंतु जो भविष्य नाव मरे वाला मरने अब्दुल की बाब चल रो क्या तो मर राह ना अब कुठ नाही करता कुठे करता है जे कुठे अच्छा इच्छा की हा अंतिम कर्म एकद कर्म होगा ना कर्मो की बाहेर कर जन्म प्रायण पूर जनम भर के जो कि गेले कर्मिम समो कर्म अच्छा कर गया उसकी बात नहीं चल रही पूरे जीवन मे कर्म कैसे रहे? वो मरने पता मरने पता चलता खुदको पलता जनता दूसरों को पता चलता जब जनता मरण बोलतीय अच्छा हु जोटी पता कर्म कि तिस भाव कोणा चांत जी ठीक आहे आगे चले तो अब कसमिन आयुषी तेनयु कर्मणा भोग संपद्यते अस्ती सर्व जीने आयु मली बीस हजार कर्मो से शरीर बीस हजार कर्मसे मला दुसरी दुसरा फल आयुरूप जो फल मिला वी उन्हा बीस हजार का फल है, 80 साल जीने की क्षमता अब जो इस जिस माता पिता के घर मे जनम मिला, वो व्राह्मण थे या क्षत्रिय थे अवैश्ये या शूद्र जो भीथे जिसभी परिवार मे जनमिला जैसे माता पिता थे जिस इलाहते जिस देश मेहते मन लो भारत मेहते भारत मे महाराष्ट्र मेहते महाराष्ट्र मे पूणा डिस्ट्रिक्टे और पूना डिस्ट्रिक्ट में भी पूना नगर में ही रहते थे पूना नगर में भी खास कोई इलाका समझ लो पिम्परी समझ लो पिंपरी में रहते थे तो अब जिस आत्मा को उस माता पिता के घर में पिंपरी में भेजा है उस परिवार में जो जन्म के समय संपत्ति है जितनी उनके पास बैंक बैलेंस है मकान है जमीन है मोटर गाड़ी है सोना चांदी है नौकर चाकर है जो खाने पीने के साधन है ये सारी संपत्ति और उसके माता पिता की बौद्धिक योग्यता उनके संस्कार विद्या आचरण ये सारा उसका भोग कहलाता है ये सारा भोग के अंतर्गत है जापान में जन्म हुआ तो आपका भोग है। आपके कर्मों से वो भोग मिला है आपको जापान में जन्म देना अगर भारत में जन्म मिला तो आपके कर्मों का फल है ये आपके भोग के अंतर्गत आता है वो देश वो स्टेट सिटी कॉलोनी जो भी तो ये सारा भोग भी उन्हीं 20,000 कर्मों से मिला है तो इस प्रकार से एक बीस कर्मों का एक बंडल उसके तीन फल जाति आयु भोग जाति का मतलब शरीर आयु का मतलब जीने का समय अस्सी वर्ष और भोग का मतलब वो संपत्ति जिन साधनों से वो आगे अपना सुख प्राप्त करेगा ये भोग भी उन्हीं कर्मों का फल है फिर आगे लिखते हैं बोलिए है, असौ असौ कर्माशयोग कर्माशयोग जन्म आयुर्युर्भोग भोग हेतु त्रिविपाको विपाको त्रि विपाको अभिधीय तो वह कर्माशय बीस हजार कर्म का बंडक वो कर्माशय जन्म भोग हेतुत्वात जन्म आयु और भोग इन तीनों का कारण होने से तीनों का कारण वो बीस हजार का कर्माशय है इसलिए वो त्रिविवाह को अभी दिए थे तीन फल देने वाला कहा जाता है अनेक कर्मों से तीन फल जाति आयु और भोग तो जो मरने वाला व्यक्ति है उसके 20,000 कर्मों से उसको अगला जन्म मिला 20,000 से जन्म भी मिला 80 साल की आयु मिली और वो भारत में जन्म मिला पूना में पिंपरी में इस तरह और घर में जो संपत्ति थी वो सारा उसका कर्म फल भोग के अंतर गया अतः एक भविक कर्माशय कर्माशय उक्त उक्त अतः इसलिए एक उक्ता हा। उक्ता हा। इति। इति। इति। इति। एक, एक जन्मोत्पादक अभी ये पंक्ति आगे फिर आएगी पर वहां इसका अर्थ यह नहीं होगा वहां इसका अर्थ बदल दिया जाएगा इसलिए यह ध्यान से सुनिए एक भविक भव कहते हैं जन्म को तो एक भविका का अर्थ है एक जन्म को उत्पन्न करने वाला क्योंकि यहाँ चार पक्षों की चर्चा चल रही थी उसका योग उपसंहार है तो चार पक्षों में चौथा पक्ष था कि अनेक कर्म मिलकर एक जन्म को पैदा करते हैं, तो इसलिए यहां वही अर्थ करना है उस प्रसंग के उपसंहार में इसलिए अनेक कर्मों से एक जन्म मिला अर्थात एक जन्म को उत्पन्न करने वाला कर्माशय है ऐसा ऋषि लोग विद्वान लोग कहते हैं मानते हैं ऐसा मानना उचित है ये युक्ति संगत है न्यायपूर्वक है इस व्यवस्था में हमारे सारे पिछले कर्मों का फल भी बारी बारी से मिल जाएगा वो पिछले कर्मों का फल कैसे मिलेगा उसकी व्याख्या आप आगे पढ़ेंगे क्योंकि पिछले स्टॉक में भी बहुत सारे पड़े तो अब तक जो पंक्तियां पड़ी उसमें बताया था ना जो हमने पूरे जीवन में कर्म किए उसमें दो भाग किए थे एक प्रधान कर्म एक गौण कर्म प्रधान कर्मों से तो ये जन्म मिल रहा अगला बीस से और मान लिया पच्चीस टोटल कर्म थे उसमें से 20,000 तो प्रधान कर्म हो गए जिससे अगला जन्म मिल गया और 5,000 जो मैच नहीं कर रहे थे गौण कर्म थे वो पिछले स्टॉक में जमा हो जाएंगे तो कुछ यहां से इस जन्म के पिछले स्टॉक में गए तो पिछले वाले इसमें जोड़ने चाहिए तब तो बारी बारी से नंबर आएगा तो पीछे वाले इसमें कैसे कब कितने जुड़ेंगे वो चर्चा आगे पढ़ेंगे ठीक वो अदृष्ट जन्म वेदनी है अदृष्ट जन्म ये भी अदृष्ट जन्म है अगला जन्म दे रहा ये फल भी 25 में से 20,000 कर्म का फल अगला मिल रहा है तो ये अदृष्ट ही हुआ तो टोटल 25,000 कर्मों में से दो फल मिलेंगे अदृष्ट जन्म ही उस अदृष्ट जन्म में भी दो भेद एक का तो तुरंत अगला जन्म नेक्स्ट और बाकी 5000 का फिर आगे कभी कब कभ मिलेगा वो स्टॉक में उसकी चर्चा अब आ आगे उसको पढ़ते हैं दृष्ट जन्म वेदनीय दृष्ट जन्म वेदनिय तो एक विपाकारम्भी एक विपाकारम्भी भोग हेतुत्वा भोग हेतुत्वा व चर्चा जो मैंने अभी बताई वो अगले अनुच्छेद में नेक्स्ट पॅराग्राफ में आएगी बीच में एक बाब बे जो बारवे सूत्र मेथा की कुछ कर्मो का फल इन्मे मिलता थोडा विवरण देखील फिर वगैरे चलाय तो या दृष्ट जन्म वेदनीयस्तु जो कर्माशय दृष्ट जन्म वेदनीय है इसी जन्म में फल देने वाला है वो एक विपाकारंभी वो एक फल को देता है मुख्य सिद्धांत क्या था तीन फल देता है मुख्य सिद्धांत यह था जाति आयुभोग कर्माशय तीन फल देता है और तीन में से एक जन्म को पैदा करता है एक भाविका अब दृष्ट जन्म वेदनीय की बात कर रहे हैं जो इसी जन्म में फल देता है वो कर्माशय एक विपाकारंभी होता है एक फल को देने वाला कौनसा भो भोग हेतुत्वाद व भोग कोन करणे का कारण है जे आप ऑफिस जाते जॉब करते एक महिना काम करते आपमाशय भोग को उत्पन्न करता आप महिन्या में तनखा मिळात वेतन कर्माशयने एक फल कोन किया भोग को। पैसे मिळवे जो मर्जी खरीदो और खाओाने वाला कर्माशय और इन्म मे नौकरी करी जन मे फल मिळ दृष्टि जन्म वेतन होवल भोगवाला आगे बडते एक इतनी पंक्ती तो क्लिअर होईना की कुठ कर्माशय एकही जनमेंट जनमे फल देता केवळ भोग कोढात एक विपाकारी कर्माशय उदाहरण नौकरी करणं जॉब करणार ऑफिस जाता आठ घंटे काम करणार घर लोट के आना एक महिने बा वेतन मिळ एक विपाकारी हुआ आगे बढिये द्विकारी द्विपाकार वा, वा भोग आयुर्य हेतुत्व हेतु नंदीश्वर वत् नंदीश्वर वत नहुषवत नहुषवत वो कोई कर्माशय दो फल देने वाला भी है कोई कर्माशय एक फल देने वाला है तो जैसे एक फल देने वाला है भोग का हेतु होने से भोग फल को बढ़ाएगा अब दूसरी पंक्ति हम अपनी ओर से लगा लेंगे हुआ करके कोई कर्माशय एक फल भोग को बढ़ाता है कोई कर्माशय एक फल आयु को बढ़ाता है वो भी एक विभाग का भी है वो आयु को ही बढ़ाता है जैसे आप व्यायाम करते हैं व्यायाम करते हैं यह केवल आयु को बढ़ाएगा और नौकरी करते हैं यह भोग को बढ़ाएगा तो एक कर्म ने आयु को बढ़ाया एक कर्म ने भोग को बढ़ाया एक एक फल दिया अब तीसरा ये है, दंभ विभाग कोई कोई ऐसा है जो दो, -दो फल भी बढाता इकट्ठे मतलब एक एकही से दो फल मिलेंगे, आयु भोग आयुर् हेतुत्वाद भोग और उन दोनों का हेतु है वो कर्माशय है जो पी टीचर्स होते हैं, व्यायाम शिक्षक व स्कूल मे जा व्यायाम सिखात बच्चो को स्वयंभी दंड लगात तुम्ही लगाव <laughs> स्वयंभी दौडते दौडा स्वयं दौडते आपण व्यायाम हो्यायाम सोनकी आयु बढ और जो स्कूल मी टीचर शिफ्ट की उने एक महिना भर उद्या वेतन मि व्यायाम प्रशिक्षण दो फल मिते आयुक्त बढतीय भोग भी मिलता तो ये आयु और भोग दोन का हेतू होणे द्विकारब अच्छी आहे <laughs> एक कर्म दोन एकही कर्मसे दो दो फल मिले आयुक्त बढे और भोग बढे वैद्य का भी ऐसा ही काम वैद्य का भी ऐसा ही करना है वो अच्छे अच्छे काम करता है उससे उसकी आयु भी बढ़ती है और फल भी मिलता है भोग भी मिलता है दोनों है तो ये तो उदाहरण है ऐसे कई अनेक उदाहरण हो सकते हैं कि जो कर्म ऐसे हैं जिनसे दो दो फल भी मिलते हैं आयु और भोग तो दृष्टिजन्म वेदनीय में अब तीन पक्ष हुए एक पक्ष हुआ कि कुछ कर्म ऐसे है जिनसे केवल आयु बढ़ती है कुछ कर्म ऐसे है जिनसे केवल भोग बढ़ता है तीसरा पक्ष है कुछ कर्म ऐसे हैं जिससे दोनों बढ़ते हैं और ये कर्म दृष्ट जन्म वेदनीय है जन्म हमको फल दे रे नंदीश्वर वत नहुश वध वा उदाहरण है ऐतिहासिक उस जमाने व्यासजी केॉक्टर मनमोहन सिंग जी प्रधानमंत्री व हमेशा चुपही कुछ बोलतेही नाही तो आजकल जो व्यक्ती चल रासंगा उदाहरण दे, दे। फिर सोनिया गांधी का उदाहरण दे लोग टेटे मेटे से एक सोनिया भी तो जो वर्तमान में होता उसी का उदाहरण दिनेंद्वर नंदीश्वर, तो नंदीश्वर ने दो भोग प्राप्त कि दो फल प्राप्त कियेसिपाकारावधी कर्म किया उसको दो फल मिले भोग बडा और आयुषी बळी कोवि होगा या व्यायाम शिक्षक होगा या कोण का काम करता होगा जस दो, दो फल मिलते होंगे और नवश जो है उसको एक फल मिला वो मिळा वोकरी करता था बस पैसे कमाता कुठ व्यायाम नहीं उसने या कोई व्यायाम प्रशिक्षण जैसा दूसरा काम नहीं किया तो उसको एकही फल मिला भोग आयुक्त भोग ही भो बढा केवळ उदाहरण दिन गेस बरे काम कि भोग खतम होगा गडबड की तो नीचे उतार द्या गद्दी आज भी जो लोग एमपी एमएलए गड़बड़ करते हैं उनको नीचे उतार देते हैं कईयों के केस चलते हैं कईयों की बदनामी होती है कईयों का कुछ होता है तो इस तरह से उनका परिणाम बदल जाता है और उनको हानि उठानी पड़ती है आगे बढ़ते हैं क्लेश कर्म क्लेश कर्म विपाक विपाक, विपाक अनुभव अनुभव निर्वर्तिताभिस्तु निर्वर्तिताभिस्तु वासनाल अनादिकल समूर्छित समूर्छित विचि विचि इव मत्स्यजाल मत्स्यजाल ग्रंथिर् ग्रंथिव आव इति एता अनेक भव भूर्विका पूर्विका पूर वासना, वासना।, वासना। अभि देखिए संस्कारों की आ रही, वासना मतलब संस्कार तो कर्म की बाई कर्म एक जनमे कर्मो एक जनमला बहुत सारे कर्मसे एक जनम्ख्य रूपसे कर्मसे कर्मफल जो मी व मुख्य रूपसे एक जनम के से, जनम से, जनम से, जनम के से। मिलता प्रधान कर्मो उसो पचहत्तर अस्सी परसेंट मागलेत तो पच्चीस हजारे अस्सी परसेंट बीस हजार होगा बीस हजार कर्म इनम के वो कारण बनेंगे तुरंत अगले जनम उत्पन्न करण्या जब की संस्कार तो अनेक जनमो के आह है बाधांत जिस प्रश्न का उत्तर मिळा पूते ना हमारे गुरुजी समान्य परिवार मे पॅदा होत अच्छा प्रगती करत अच्छे कभी तो इतनी प्रगती करग जब अच्छे संस्कार थे तो ऐसे परिवार मेन्य परिवार में जन्म क्यों मिला? उसका मिळा इन पंक्तियो से मिळता की जो जनम मिळा वे जनमे कर्मो काल और संस्कार सँकडो जन्मो के आरे पिचले अंतर आजात कभी, कभी तो अनेक जन्म मे बह अच्छे संस्कार जमा करले पिछले जनमें कुठ गडबड हो गे कभी कभी होती मन पे न पाता जे किती इंदिरा गांधी को गोली मार दी ती बाकी तो रिकॉर्ड उसका, एक दिन ऐसी गलती कर दी। अब अशी रावण उसका उदाहरण देते हैं इतिहास का वैसे तो अच्छा विद्वान था पढा लिखा था। राजा भीथा बुद्धवान था बुद्धिमान रोज हवन करता इतके शास्त्रो का पंडित था ब सारी अच्छी बात एक दिन गडबड करीत आज तो उर पडली अबत इतके सार हो गे ह पुतला जलता सोनिया गांधी का पुतला सर्व एक बार जलता तो हर साल लाखो सर्व हो अब तनता का गुस्सा नाही उतरा अबत हर सूक पुतला एक गलती होती कमी कमी तर कर्म तो मुख्य रूप चे एक जनम का और संस्कार अनेक जनमो का इस प्रकार भाषा मे बाजा रे की क्लिश कर्म विपाक अनुभव वर्ती निर्वत राधेस्तु तो क्लेश वो पांच क्लेश हो गए अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश ये पांच क्लेश है फिर कर्म अनेक वर्षों से अनेक जन्मों से ये पांच क्लेश हमारे हाथ चले आ रहे फिर उन क्लेशों से हम प्रेरित होकर कर्म भी करते आ रहे हैं ऐसा काम करें फिर उन कर्मों का विपाक फल भी अनुभव भोग रहे हैं कितने ही सैकड़ों जन्मों से हम कर्म कर रहे हैं क्लेशों से प्रेरित होकर सकाम कर्म कर रहे हैं फिर उन सकाम कर्मों से जाति आयु फल ये फल भी भोग रहे हैं और वो जो फल भोग रहे हैं उससे हमारे अंदर सुख दुख के संस्कार बन रहे हैं। कर्मों के भी संस्कार बन रहे फल भोगने के भी संस्कार बन रहे हैं दोनों तरह दो के संस्कार बन रहे यज्ञ किया पचास वर्ष तक तो ये कर्म करने का संस्कार बना अब उसका सुख फल भोगा तो सुख फल भोगने का भी संस्कार हो बहुत अच्छा आनंद है, बढ़िया परिवार है, इतने बुद्धिमान माता पिता धार्मिक हैं, सदाचारी हैं, पढे लिखे हैं, परोपकारी हैं, तो अच्छे घर में सारी सुविधा रोज अच्छा अच्छा प्रशिक्षण मिळताय माता पिता सो फल भोग रे अखदायक उसका भी संस्कार बनता कर्म कास्कार बनता है फल का भी संस्कार बनता सँकडो जन्म आह कार्यक्रम तो कहते है इन सब कर्मो फल भोग से जो उत्पन्न हुए है संस्कार निर्पवर्तिता भिस्तु उत्पन्न हुई हुई वासनाभि संस्कारो इतने जन्मों के फलभोग की संस्कारो सनादि काल संमोर्चित चित्त प्रवाह अनादिवस कित करोडो जनम हो गे लाखो जनम हो गई हे संस्कार वाला चित्र चले आहोडो सर्व तक एकही चित्त बार बार आत्मा केलता हर जनमो तो अनादिकाल से अर्थात प्रवाह से अनादिकाल से सम्मूर्चितम क्रियाशीलम जो जीवात्मा के साथ एक्टिव है क्रियाशील है ये इदम चित्तम यह चित्त जिसमें यह सारे संस्कार इकट्ठे होते हैं सारे संस्कार जमा होते हैं वो चित्त विचित्रीकृतम अलग अलग संस्कारों से वो बड़ा विचित्रता बन गया जैसे ये छोटे बच्चे एक कागज के ऊपर इनको पेन दे दो और ये आड़ी टेढ़ी लकीर मारेंगे ॲस मारेंगे फेर ॲसे मारे फिर गोल मारेंगे ऐक घूच मूच करी चित्र ऊपरे बडे विचित्र संस्कार उसको रंग बरंगा बना देते अजिबी कोण घोडे वले संस्कार कोण गधे वाले संस्कार कोई, कोई बकरी वाले संस्कार सब प्रकार के संस्कार इस चित्त में जितनी जितनी जित में हम चक्कर मार के आय ना व सारे संस्कार हमारे चित्र मे विद्यमान है पर अंतर येलेगा उसी उरे संस्कार जागृत हांगे बाकी संस्कार चुपचाप पडे आजकल की भाषा मे अगर मे कम्प्यूटर की भाषा मे हमे एकही चित्र मे हजारो प्रकार के फोल्डर्स पडे संस्कारो घोडे के संस्कारो का एक फोल्डर व एक बंडल बंद एक टॅक थैला फिर गधे के संस्कारो का एक थैला अलग वो फोल्डर फिर बिल्ली वालग कुट्टे वाला अलग है वाला अलग बीवाला अलग सैकड़ो फोल्डर पड़े हमारे चित्त में जितनी जितनी योनियों में हम चक्कर काट के आए वो सारे फोल्डर्स पड़े हैं पर वो अभी खुलेंगे नहीं अभी केवल मनुष्य वाला फोल्डर खुलेगा क्योंकि मनुष्य वाला शरीर है ये बात आगे चौथे चैप्टर में बताई गई है योगदर्शन में तो जैसा शरीर होगा उसी के अनुसार वो संस्कार जागेंगे बाकी उन योनियों के संस्कार चुपचाप पड़े रहेंगे वो नहीं जागेंगे तो फिर भी वो है तो सही और यदि हम मनुष्य योनि में हैं, तो मनुष्य योनि में ही इतने ढेरों संस्कार हैं, उससे भी ये बड़ा चित्र विचित्र हो जाता है बाकी सारे फोल्डर पैक हैं वो नहीं खुल रहे केवल मनुष्य योनी के ही संस्कार इतने ढेरों हैं उसी से ये रंग बिरंगा हो जाता है कहीं गुस्से के संस्कार कहीं प्रेम के संस्कार कहीं झगड़े के कहीं राग के कहीं द्वेष के कहीं काम के कहीं क्रोध के कहीं लोभ के कहीं ईर्ष्या के कहीं अभिमान के कहीं छलकपट के कहीं कैसे ये भी कम नहीं इसी में चित्र रंग हो जाता है तो कृतम इव सर्वतो सब ओर से ये ऐसा रंग बरंगा सा हो गया है मत्स्य जागम ग्रंथि भीर इव आतम जैसे मछली पकड़ने का जाल होता है देखा मछली पकड़ने का जाल उसमें गांठे गांठे गांठे गांठिया होती है और इतना लंबा चौड़ा जाल होता है उसको फैला देते हैं समुद्र में नदी में तालाब में और फिर वो मछली पकड़ते रहते तो जैसे मछली पकड़ने का जाल होता है उसमें इतने धागे और रस्तियां होती हैं चारों ओर गांठे गांठिया होती है ऐसे मछली पकड़ने के जाल की तरह हमारा चित्त भी है इसमें गांठे गांठे तरह तरह के संस्कार उनकी गांठे गांठे लगी हुई तो मछली के जाल की तरह से यह विस्तृत फैला चौड़ा है लंबा चौड़ा इस प्रकार से इस प्रकार से एकताह वासना अनेक भावपूर्व इस प्रकार से ये संस्कार अनेक जन्मों की आई हुई है इसमें इकट्ठी हुई हुई है तो अनेक जन्मों से मतलब मनुष्य योनि के ही सँकडो जनमक भोग चुके तो हर योनिमें हर बार मनुष्य योनि मे हमे संस्कार बनाये तो सारे ढेरो संस्कार हमारे पास इकटे एक तो अर्थ हुआ मनुष्य योनिवले ही सँकडो जनमो के संस्कार दूसरा अनेक भिन्न भिन्न योनिओ संस्कार व अलग अलग बंडल पकेट पडे है चित्र ॲसा चित्र ढेरो हजारो लाखो त संस्कार जनमा कई जन्मों के वो संस्कार हमारे साथ चले आ फिर कहते हैं यस्तु अयम कर्माशय यस्तु अयम कर्माशय एव एश एश एव एव, एव एक भविक उक्तः भविक उक्त उक्त अब देखो यहां फिर आया एक भाविक अब यहां अर्थ बदलना पड़ेगा वो वाला अर्थ यहां लागू नहीं पड़ेगा बदलना पड़ेगा यस्तु ए कर्माशय जो या कर्माशय है जो या कर्माशय हैशा एव एक भवि का उक्ता वेग जनम मे संग्रहित हुआ हुआ है ॲसा कानम को उत्पन्न करण्या कै एक जनमें संग्रहित होण्या जो पच्चीस हजार कर्म थे न टोटल एक जनमे उसमेसे जो बीस हजार अस्सी परसंट मुख्य कर्म थे जस काल हमको अगला जनम मिळ जनमे संग्रहित कि गे यस हजार कर्म अर्थ क्य क्यु पिछली पंक्ती मे प्रसंग है संस्कारो का और वहो अनेक जनमो से संग्रहित हुए, तो हुए ये है संग्रहित हा प्रसंग कर्मो का संग्रही संग्रहित हुआ यही अर्थ करणार पडेगा तो फेर वाक्य ठीक बनेगा तो या दोन की तुलना कर रहे कर्म संग्रहित किए जाते हैं अगले जन्म के लिए वो मुख्य रूप से एक जन्म के होते हैं जबकि संस्कार अनेक, अनेक जन्मों के होते हैं। बस ये तुलना किए कर्म और संस्कार का तुलनात्मक अध्ययन समझ में ठीक हो गया तो इसलिए वहां अलग अर्थ था यहाँ अलग अर्थ है वहां यह अर्थ था कि कर्माशय एक जन्म को उत्पन्न करता है यहां अर्थ होता है कि कर्माशय एक जन्म में संग्रहित होता है जो अगले जन्म को पैदा करने वाले ठीक आगे चलिए ये संस्कार ये संस्कार स्मृति हेतव स्मृति हेतव तादिकालीना अनादिकालीना ये संस्कार जो संस्कार स्मृति हेतव स्मृतियों के कारण है स्मृतियों को उत्पन्न करते हैं, जो संस्कार स्मृतियों को उत्पन्न करते है ता वो वासना है तो संस्कार और वासना पर्यावाच हो, समानाथक वासनाये है ताश अनादिकाली नाव वनादिकाल चले है जो स्मृती के उत्पादक संस्कार है वनादिकाल चले आह प्रवासी अनादिकाल, से आ रहे हैं। अनादिकाल से। तो इसी बाज कोस्तार चौथे पाद मे बि संस्कारी और एक रूपत्वा बीस जनम पहिले कोण व्यक्ती मनलो कुत्ता था बीच में 20 जन्म तक कुत्ता नहीं बना गधा बना बकरी बना घोड़ा बना मनुष्य बना ऊंट बना हाथी बना और इक्कीसवें जन्म में फिर कुत्ता बना तो इक्कीसवें जन्म में वो 20 जन्म पहले वाले जो कुत्ते के संस्कार थे वो यहां जाग जाएंगे और उसको सब स्मृति आ जाएगी कि मुझे इस जन्म में कैसे भोगना है <laughs> वो बीस जन्म पुराने संस्कार जाग जाएंगे तुरंत और उसकी स्मृति पता कर देंगे बीस जन्म पहले में कैसे भोगता था ऐसे ही इस बार भी भोंकना है बीस जनम पहले मी कैसे खाता था, ऐसे ही अब खाना है, इस तर संस्कार जाग जा का अनादिकाली प्रवास अनादिकाल पतानी कितने कित जन्मो संस्कार चले आत बीच में कितने जनमो का गॅप आज कोण फर्क नाही पडता आपर सुरक्षित आहे आज आपण फोल्डर बना दिस कई फाईल्स पॅक करो सर्व तको मत खोली दो सर्व फोल्डर खोलेंगे तो फट सारी फाइल खुली कंप्यूटर मेसेफ ऐस या सारा सेफ राहता व उडा दे होता व्हायरस घुस आहे तो होता है। हम यहा परिंगे तर व्हायरस घुस जायगा डिलीट करोक्षेगा समाधी का व्हायरस घुसेगा और खराब संस्कारो कोष्ट करिट करोक्ष होयगा चक्कर खातम होमाधी वाला व्हारस नाही घुसा तो बराबर सुरक्षित आहे बार बार हर जनको काम आते कार्यक्रम चला सिस्टम yes, एक प्रश्न हा बोलिये बहुत बार उत्तर भी मिलता है समज मी आता जी संस्कार होते इनका फिजिकल एक्झिस्टेन्स होता है या फिजिकल होता बिलकुल ॲसा जैसे इस पुस्तक में अक्षर छपे पुस्तक है ना कागज कागज पे अक्षर छपे हे कागज है सरफेस और अक्षर जो है प्रिंट है तो ऐसे चित्र जो है सर्फेस कागज की तर और जैसे अक्षर छपे हैं ऐसे ही संस्कार छप जाते हैं तो हम बचपन में अ आ ई ई ऊ क सारा पढ़ लिया अक्षर अक्षर समझ लिए शब्द जोड़न जोड़ के बोलना सीख लिया अब जब वो अक्षर सामने देखते हैं और शब्द देखते हैं तो हमारे वो संस्कार जागते हैं और हमें समझ में आ जाता है ये क्या शब्द है और इसका क्या अर्थ है तो ऐसे ही वो संस्कार मन पर छपे रहते पर जैसे ही जीवात्मा अलग अलग जन्म लेता है अलग अलग जीवन जीता है तो सामने जो जो घटनाएं आती हैं वो संस्कारों को जगा देती है जो वस्तु आती है सामने आलंबन वो हमारे संस्कारों को जगा देता है और हम वैसी क्रिया करना शुरू कर देते तो ऐसे वो एक सरफेस के ऊपर जैसे प्रिंटिंग होती है ऐसी उसकी फिजिकल अपियरेंस माननी चाहिए मन के ऊपर तो इस तरह से ठीक है, है? क्योंकि अब तक में सिर्फ सां के में जो बताए ना हाँ जी फिर, फिर महान हाँ उतना ही समझता था लेकिन आप पता चला की छोटे पदार्थ होते बहुत सूक्ष्म पदार्थ हैरे प्रिंटिंग होती है। तो मन क्य भौतिक वस्तू हैसरस है जे कागज मे सरफेस पटल हैर अक्षर छप जा मन मे ॲसा है पर आत्मा जो है वो सरफेस नाही है वभौतिक पदार्थ है उप फिजिकल अपिरेन्स नाही है भौतिक छापा ॲसा नाही हैस जो संस्कार का स्वरूप है वै ज्ञान रूप वो ज्ञान के रूप में यहां छापे के रूप में ये दोनों में अंतर है संस्कार तो आत्मा में भी पड़ता है मन में भी पड़ता है आत्मा में भी पड़ता है तो मन में छापे की तरह से और आत्मा में ज्ञान के रूप में तो जैसे जैसी वस्तु सामने आती है आत्मा का ज्ञान उद्बुद्ध हो जाता है वही संस्कार है जो आत्मा में था ज्ञान स्वरूप तो आलम्बन आते ही वो ज्ञान जागृत होता है और वो कहता है ये वही चीज है एक हफ्ता पहले खाई थी बड़ा अच्छी थी ये नींबू का आचार है बड़ा स्वादिष्ट था उसको देख के फिर मुंह में पानी आता है वो स्मृति आती है ना खाई हुई तो फिर पानी आता है कि लाओ लाओ आज भी खाएंगे एक हफ्ता पहले मिठाई खाई थी रसगुल्ले खाए थे बहुत अच्छे थे स्वादिष्ट थे आज फिर दिख गए वो दिखते ही वो आत्मा में जो ज्ञान का संस्कार था वो जागृत हुआ और स्मृति आ गई और लाओ आज भी खाएंगे इस तरह से ज्ञान ज्ञानात्मक संस्कार आत्मा में और ये छापे वाले संस्कार मन में वो भी स्पष्ट नाही होता हा वे धीरे धीरे होगा चिंतन करेगे बार बार सोचेंगे बारे बारे धीरे धीरे व्हो स्पष्ट होयट मीन्स चलिये समय पूरा होगा यहा विराम देते बाकी फिर अगली कक्षा मे एक बार ओम का उच्चारण ओम